सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और ख़ास करके सीनियर सिटीज़न हमारे जो हैं उनको बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और अपने जीवन का एक लंबा सफ़र जो उन्होंने तय किया है तो यानी छः दशक का उस छः दशक में जीवन के कुछ उतार चढ़ाव हम लोग उनसे सुनते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ राम अवतार जी हैं दिल्ली से पधारे हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से राम अवतार जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शान्ति। ओम शांति। शांति। कैसे राम अवतार जी ठीक हूँ <laughs> और बताइए थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपने जैसे आपने मेरा नाम राम अवतार बताया जी जी जी और मैं छोटे गांव से हूँ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है कानपुर अच्छा अच्छा और हम चार भाई एक बहन थे हाँ हाँ हाँ और गरीब परिवार से ही है। मजदूरी करना खेती करना ये काम था और यही काम हम बचपन से ही जैसे जब से होश संभाला तो यही मजदूरी और खेती का काम करते थे अच्छा अच्छा फिर कुछ जब बड़े हुए तो माँ बाप ने शादी कर दी 16 साल की एज में ही अच्छा <laughs> फिर ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते रहे और फिर करजन जो हमारे सिस्टर थी तो वो दिल्ली में रहते थे हुँ, हुँ, हुँ. तो फिर गए तो उनके साथ हम उन्नीस में उनके साथ हम दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली में हमने बहुत स्ट्रगल किया हुँ, हुँ. तीन सौ रुपए के नौकरी के लिए हम बहुत ढूंढते थे हुँ, हुँ, हुँ. अच्छा वो भी बड़ी मुश्किल से मिल जाती थी मिलते थे थी <laughs> हाँ, प्राइवेट जॉब तो पौने 300 की नौकरी किया फिर इसके बाद बच्चों को भी लेके चले गए हुए एक लड़की थी अब मदद सिस्टर जितना करना चाहिए था उतना किया अब बाकी तो हमें अपनी मेहनत से ही कुछ करना था करना था मगर मुझे अपने बाहों पर भरोसा था हिम्मत से आह, काम में मेहनत से हिम्मत नहीं हारता था यह दृढ़ता थी जी जी अच्छा आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ किया आपने कहा तक पढ़ा कुछ पढ़ाई तो बहुत ही कम है मैंने किसी तरह से आठवीं पास किया था <laughs> अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> क्या है वो भी ऐसे कि पढ़ाई का भी जैसे खेल खेल में पढ़ाई हमने पढ़ी है वहाँ क्योंकि हमारे गांव के आसपास करीब आठ दस पंद्रह गांव है और बीच में तीन चार स्कूल है और तीन चार स्कूल है वहाँ पर एक शिव शिवलिंग की जो ओपन में ही बलखंडेश्वर बाबा के नाम से शिवलिंग की मूर्ति है नहीं, नहीं, नहीं। और वहाँ तीन चार वहाँ अधिकांश मेले वेले लगते रहते हैं नहीं, नहीं। तो वहाँ तीन चार स्कूल हुआ करते हैं अभी भी हैं नहीं, नहीं। कॉलेज तो नहीं है आठवीं तक थे तो वही हमने वहाँ पढ़ा तो वहाँ टीचर भी उस समय के वैसे शिक्षक नहीं हमें मिले जो हम आगे नहीं पढ़ पाए अच्छा अच्छा आ, और ये हमारी शिक्षा रही है अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं जितना भी शिक्षा आपने ग्रहण किया है उससे आपको हिम्मत तो आई जीवन जीने की और जिस तरह से आपने कहा कि आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे मेहनत करते रहें और हिम्मत बरकरार रखते हुए अपनी जीवन यात्रा को आपने तय किया और परिवार के बारे में बताइए कौन कौन अब आपके साथ में है परिवार में हम हैं युगल हैं और तीन लड़की और एक बेटा है अच्छा अच्छा तो <laughs> एक छोटी बड़ी लड़की ब्रह्मा कुमारी और बेटा बिजनेस संभालता है अच्छा। टाइप का बिजनेस ये कार एसे फोर व्हीलर अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो वो अपना कश्मीरी गेट में शॉप है हम्म हम्म। तो वहाँ संभालते हैं और हम फैक्ट्री में जो करीब पंद्रह बीस लड़के हैं उनको हम देखते हैं अच्छा, अच्छा। तो, तो वो का का ही ही कंपनी है है? है। है। क्या है? हाँ, वो वो हम हम उसको होलसेल में में काम करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। तो कम होता हम्म हम्म हम्म भी एक कहानी है उसमें भी अच्छा <laughs> चलिए <चल्ण laughs> कहानी को थोड़ी देर में सुनते हैं अभी लेते छोटा सा सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडी मॉच एफएम सुनते रहो बाते रहो कर न चाहे हारना तो राज योग की करे जीवन में धारणा खेल ज़िंदगी का करना चाहे हारना तो राज योग की करे जीवन में धारणा शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पानी सलता से सफलता को लाएंगे प्रभु खजाना लाए आपके लिए प्रभु खजाना लाए है आपके कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राम अवतार जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और जैसे कि उन्होंने कहा कि शुरुआत के दिनों में काफ़ी संघर्ष रहा उनका लेकिन जैसे वो दिल्ली आए तो दिल्ली में कुछ समय तक मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने आप को सेट कर लिया और अभी तीन लड़कियाँ और एक लड़का है चार बच्चे हैं उनके पास और सभी लोग वेल सेटल है और खुद भी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो टोवाइए जैसे कि उन्होंने कहा जाते जाते लास्ट में ब्रेक के पहले कि बिज़नेस का भी एक कहानी है कैसे उन्होंने बिजनेस सेटअप किया उसके बारे में हम लोग उन्हीं से जानते हैं जी उस समय हम जब आए थे सिस्टर के यहाँ तो हम नौकरी तीन सौ की कर रहे थे नहीं, नहीं। फिर वो भी हमें फाइबर ग्लास में नौकरी मिली फाइबर ग्लास कंपनी थी अच्छा अच्छा फिर उसमें हमें जमा नहीं कुछ तो एक दूधिया दूध देने के लिए उसको ज़रूरत थी तो वो उसके पास हम जॉब में लग गए छः सौ रुपये में हु। और गांव से दूध निकलवाना चार बजे पाँच बजे और फिर लाल किला के पास सीताराम बाजार या चावड़ी बाजार में सप्लाई करना ये साइकिल से मतलब दो चालीस लीटर पीछे और चालीस लीटर आगे दूध लेके हम सप्लाई करते थे तो ये दो तीन महीने किया छः महीने तक किया फिर इसमें भी हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा अच्छा दूध सप्लाई का काम भी किया आपने दिल्ली में ये काम किया पर हम किसी के यहाँ काम करते थे तो वो हमें शाम सुबह भेजता था गांव से दूध निकलवा के लाते थे और फिर हम मार्केट में सप्लाई करने हम ही जाते थे अच्छा अच्छा दोनों काम आप ही करते थे हाँ वहाँ पर हमें आधा लीटर दूध पीने को मिलता था और फिर देखा कि इसमें तो हमारी लाइफ कुछ नहीं है ये आ, तो ऐसे ही रहेंगे फिर हमने उसी लाइन में फिर हम चले गए नोएडा में काम किया एक फैक्ट्री में दो साल दो साल हमने वहाँ काम किया तो हमारी तरक्की हो गई नौ सौ हमारी तनख्वाह हो गई हुँ हुँ हु. और फिर वो सरदार जी थे जो पंजाबी बाग से जाया करते थे पर उनका भी काम मंदा हो गया चला नहीं अच्छा किस टाइप का वो फाइबर ग्लास के कूलर बनाते थे और वाश बनाते थे मतलब कुछ कोई भी आइटम आप फाइबर ग्लास की बनवा सकते अच्छा अच्छा तो हम वहाँ सीख रहे थे काम नहीं, काफी हद तक सीख लिया था फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो हमने एक ऐड देखा किसी को जरूरत थी फाइबर ग्लास के कारीगर की वो मायापुरी में तो मायापुरी में मैं गया तो वहाँ हमने उनको अपना एक टेस्ट दिया और एक पीस बना के जो उन्होंने कहा दिखाओ क्या जानते हो काम कारीगरी क्या है तो बना के दिखाया तो पास हो गया अच्छा <laughs> पास हो गया तो अब वहाँ ग्यारह रुपए में हमारी तनखा सेट की हुई अच्छा अब ये करीब करीब आपको छियासी की बात थी करीब में हाँ अब अब हम जहाँ से छूट गया था काम तो पैसे पाँच छः सौ रुपये थे तो हम कहा बच्चे हैं अभी यहाँ से आना जाना नोएडा से और मायापुरी में हम आएंगे जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा तो बच्चों हाँ। को घर कानपुर छोड़ाता हूँ तो बच्चों को हम हम अपना बात करके गया कि भाई देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ हफ्ता दस दिन हमें चाहिए टाइम दो जहाँ हमने टेस्ट पेपर दिया उसका अच्छा अच्छा तो कह ठीक है आप आ जाओ एक हफ्ते अच्छा तो बच्चों को <laughs> <laughs> बच्चों को ले गया छोड़ के और फिर मैं आ गया फिर वहाँ नहीं आया मैं दूसरी जगह देखता रहा घूमता रहा ऐसे ही करते करते फिर पहुंच गया फिर काम सेट किया फिर हमने दो महीने वहाँ से रनिंग दो घंटा पहले सात बजे आना जाना सात बजे उठ के गाड़ी पकड़ना और फिर नौ बजे पहुँचना फैक्ट्री में वहाँ से दो महीने हमने किया कहाँ पर मायापुरी में हाँ मायापुरी में हम्म तो फिर वहाँ पर जब काम उनको ठीक लगा तो वहीं नजदीक में ले लिया फिर हम वहाँ उनके यहाँ चौदह साल काम किया अच्छा अच्छा अब ग्यारह सौ हमारी थी तो अब साल डेढ़ साल के बाद बढ़ती है तनख्वाह तो वो अपना रखा कि भाई हमारी भी कुछ बढ़ाओ मालिक <laughs> कब तक में ग्यारह हाँ, चलोगे डेढ़ <laughs> साल हो गए जी, जी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ठेके से काम ले लो ठेका हाँ। काम करो और अच्छा, दो अच्छा, चार अच्छा। लड़के रख लो हाँ। तो हम कहा ठीक है ऐसा कर लो तो उन्होंने फीस रेट हमें दे दिया हाँ। और हमने चार पांच लड़के रख लिए अब अब हमको जो पाँच छः हजार मिलने लगे बचने लगे महीने में अरे वाह वाह। अब हमने उसका उन्होंने बच्चों का काम ऐसा फाइबर ग्लास में पकड़ा था जो कारों का था खिलौने का काम अच्छा फाइबर ग्लास में तो उसकी डिमांड बहुत होने लगी ओके तो हम उसको मतलब सुबह नौ बजे अगर फैक्ट्री में घुस गए तो ग्यारह बजे हम वहाँ से निकलते और कभी कभी नाइट भी लगा देते थे तो इस तरह से मतलब मेहनत हमने वहाँ खूब किया और कभी छः हजार सात हजार ऐसे करके छुन जाते नहीं। थे नहीं। फिर जब हमने चौदह साल हो गए तो करीब ये हुआ कि अब कुछ अपना मकान हो जाए <laughs> हमने पैसे चालीस हजार जोड़े थे <laughs> तो पचास गजी का वहीं उत्तम नगर के पास हमने फिर एक प्लॉट देखा वो एक कमरा बना था वो फिर हमने ले लिया पैंतीस हजार में और वहाँ से आना जाना शुरू कर लिया फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अब चौदह साल तो हमने इनके यहाँ नौकरी कर लिया कुछ अपना भी देखें <laughs> तो उस समय हमने क्या है कि हम पंचानवे छियानवे में करीब छानवे में hmm. हमें बाबा का परिचय पंचानवे में मिल चुका था मेडिटेशन सीखने लग गया हाँ, तो वो क्या है कि आते जाते थे जब हम तो बीच में हम देखते थे राधा स्वामी का बहुत कैम पर चल रहा है बहुत लोग भीड़ लगा के आते जाते हैं तो अंदर से ये हुआ कि हमें भी कुछ जाना चाहिए जाना चाहिए ऐसी जगहों पर तो अंदर से और फिर उस समय जय गुरुदेव जी थे तो शायद उन्होंने दीवारों में लिखवा रखा था कि सत्युग आने वाला है अच्छा अच्छा तो जब मैं उसको पढ़ता था तो बड़ी खुशी होती थी कि हाँ। कि कि क्या में में हाँ। मैं हाँ। मैं जाऊंगा ऐसे अंदर अकेले पढ़कर खड़े होकर उसको सोचता था कि जी ये कह रहे हैं वाला वाला है है हाँ। तो तो जरूर आने वाला है तो देर नहीं है फिर सत्युग जरूर हाँ। आने वाला है तो ऐसे ऐसे थॉट हमारे संकल्प हमारे अंदर आते थे कि मैं सत्युग देखूंगा हाँ। तो ऐसे ही करते करते ये चीजें बनी हाँ अब ये तो उन्होंने ये जो जय गुरुदेव देव के जो मतलब एडवर्टाइजमेंट थी पोस्टर्स लगे हुए आ, पोस्टर नहीं थे आ, वो दीवारों में गेरुए रंग से लिखते थे अच्छा, अच्छा केवल लिखत थी केवल लिखा हाँ गेरुए रंग का जो होता है ना उस रंग में दीवार में केवल लिखा हुआ था बस वो लिखा हुआ आपने पढ़ा और और खुशी खुशी उसी में हमें खुशी मिल गई फिर <laughs> हमारे पास में ही पड़ोस में ब्रह्मा बहनों ने हाँ। एक दिन सत्संग रखा तो उसमें हमें बुलाया हाँ। इनवाइट किया तो हम गए तो कहानी फिर आगे बढ़ी हाँ तो उसमें शिव और शंकर का भेद जब बताया बताना शुरू किया कि शिव और शंकर तो शंकर शंकर करके बात कर रही तो हमें अच्छा नहीं लगा हमें तो शिव भगवान हाँ, तो एक शंकर, वो। शंकर को बोल रहे हैं हाँ। तो कुछ हमें ज्ञान समझ में नहीं आया <laughs> फिर वहाँ हमारी युगल थी तो उन्होंने कोर्स किया हाँ। कि हम तो ब्राह्मण जन्म लेंगे <laughs> अच्छा <laughs> लेंगे ये सारी चीजें चलती धीरे धीरे ज्ञान की बातें होने लगी कि ये भाई कोर्स किया है तो कुछ ना कुछ है तो भाई बहनों की संस्था है हाँ। इसमें आपको जाना चाहिए देखना चाहिए हम इसके अंदर भाई नहीं है हाँ। <laughs> कहती बहन नहीं रहती हैं भाई नहीं है हाँ। <laughs> तो फिर हम गए एक दिन दिल को मजबूत करके हाँ। और गए तो <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि आप सभी एक खुशी जो है हो रही है आप सभी को और जिस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं कोई चीज़ पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं तो अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसका जो सार है उसे समझकर हमें खुशी मिलती है तो वैसे ही जैसे लाइन देखा आपने जय गुर, गुरुदेव का जो लिखा हुआ सत्युग आने वाला है तो ये चीज़ अगर हम लोग अपने आप को उसमें देखते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है कि अभी कौन सा युग चल रहा है हम सभी जानते हैं कि अभी कलयुग है अगर सतयुग आने वाला कोई कहता है तो हमें जिज्ञासा पैदा हो जाता है कि भाई क्या है उसके बारे में जानने की तो आए ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का फिर से एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर राम अवतार जी से जुड़ना चाहूँगा आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो बस्कर रहो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 मेरी मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा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 मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और काफी अच्छी बातें हो रही हैं राम अवतार जी से और मुझे लगता है कि सुखद अनुभूति हम करते हैं ज्ञान से कहते हैं ज्ञान जो है तीसरा नेत्र है व्यक्ति का जैसे ही हम लोग ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ऐसे नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो भी ज्ञान आपके पास हैं ज्ञान तो दुनिया में भरा पड़ा हुआ है हर चीज़ का अपना एक ज्ञान है जैसे कोई आप पढ़ते हैं तो वो ज्ञान अलग है उसमें आपकी अपनी रोजी रोटी के लिए आप पढ़ते हैं अगर कुछ सीखते हो तो वो आपकी कलाकारी के लिए आप सीखते हो तो वो ज्ञान अलग है ज्ञान हर विषय का अलग अलग है हर सब्जेक्ट अलग अलग है और कहीं ना कहीं हम लोग जो चीज़ें हमारे आस में हैं वहाँ पर भी ज्ञान भरा हुआ है लेकिन जो चेतना को जागृत कर दें जो जागृत अवस्था में हमें लाए, एक इंसानियत का जो सूक्ष्म जो ज्ञान है वो जब हमें मिलने लगता है तो वहाँ नेचुरली आपको खुशी मिलती है और टेम्प्रेरी खुशी नहीं वो परमानेंट आपको खुशी देता है वो ज्ञान बिंदु तो जैसे रामावतार जी ने कहा कि सतयुग आने वाला ये अंदर से उनको लगा कि ये कुछ है अगर आने वाला है तो मैं जा सकता हूँ कि ये सवाल आपके पास आता है तो ये जागरूक अवस्था वाली ज्ञान की बातें हैं तो आइए इसी विषय को आगे जानते हैं और रामावतार जी आगे क्या हुआ बताइए फिर जब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास गया तो वहाँ परमात्मा की वाणी चल रही थी कानों में वो शब्द गए तो मेरे संकल्प चलने लगे जो मैंने पढ़ा था दीवार में कि सती गाने वाला है तो सच में यहाँ वाणी चल रही है तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और फिर बहनों ने हमें वहाँ सेवन डे कोर्स कराया और मेडिटेशन सिखाने लगे कैसे परमात्मा को याद करना है और उस समय हम भक्ति करते थे हनुमान की और हनुमान की भक्ति मतलब मंगलवार को हर मंगलवार को प्रसाद बांटना ये हमारा नित्य का काम था और रोज मतलब चालीसा पढ़ना भक्ति करना हनुमान के इतने मतलब दिल से लगाव था उनके प्रति तो जब परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होने लगा और योग मेडिटेशन करने लगे तो कुछ अनुभूतियाँ भी हमें होने लगी जब अनुभूतियाँ होने लगी तो और उमंग बढ़ने लगा और ज्ञान योग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा जा रहे हैं परमात्मा जैसे हमें कोई कह रहा है कि ये ये अब तुम्हारे साथ ऐसा अब दृश्य आने वाला है तो जैसे हमारे अपने बताया कि काम धंधा हम जब काम कर रहे थे तो उस समय वो हमने हिसाब कर लिया जब चौदह साल हो गए मालिक से तो हमने उससे हिसाब कर लिया और फिर अपना काम हमने डाला ट्रे का गाड़ी की जो ट्रे होती है डिग्गी में लगाते हैं उसमें फाइबर ग्लास का तो वो भी चला नहीं ठीक से और फिर तो फिर ऐसे ही मधुबन में सेवा थी तो मैं उसमें आ गया पंद्रह दिन की सेवा में तो एक भाई और आ गया करोल बाग का तो ऐसे ही बातचीत करते हुए क्या काम करते हो तो पूछ रहा था तो हमने अपना बताया कि हमने कि भाई गाड़ियों के मैं ट्रे बनाता हूँ तो वो लकड़ी की ट्रे बनाते थे अच्छा अच्छा <laughs> वो तो वो स्पीकर स्पीकर की जो कटिंग करके और वो इस तरह की बनाते थे तो कहते हो आप तो हमारी लाइन के हो अब उन्होंने अपने पास गए जब आए वापस तो बुलाया और फिर उनके पास हम गया तो उन्होंने एक पीस दिया हमें बनाने के लिए और कहा इसको बनाओ अच्छा अच्छा और एक पीस हमने हमको दिया तो मैं वो सेंट्रो गाड़ी का था फाइबर ग्लास का तो वो बना के हमने उनको भेजा अब वो उन्होंने वो सैंपल की तरफ ध्यान नहीं दिया वैसे ही पड़ा रहा अच्छा अच्छा अच्छा महीना डेढ़ महीना दो महीना हो गया हम कहा भाई साहब फिर मैं गया तो उनके बेटे थे वो तो मिले नहीं, नहीं। अब उन्होंने फिर एक पार्टी से जाके मिलवाया और उस समय उसकी लागत जो है एक पीस की डेढ़ आ रही थी और वो हमें फिर सवा दो सौ रुपए में का आर्डर मिला हुँ, सवा हुँ, दो सौ रुपए में बनाने का हुँ, हुँ, हुँ, तो दो तीन और सैंपल दे दिया इस तरह से फोर व्हीलर गाड़ी का जो स्पॉइलर है हुँ, हुँ, वो मुझे मिल गया अच्छा आ, वो लाइन मिल गई और मैं वो बनाने लगा तीन चार लड़के रख के और भाई थे उनके कारण से मैं उसको घर में ही छत में ही अपना काम शुरू कर दिया <laughs> और उसकी रिस्पांस बहुत अच्छी मिली अच्छा, अच्छा। मतलब जितने बनाओ उतना कम है हम अच्छा, तो उसको अच्छा, सवा दो सौ रूपये में देते थे अच्छा, और वो उसकी कीमत वो लेते थे कम से कम नहीं तो तीन हजार अच्छा अच्छा तीन हजार अच्छा। हाँ क्योंकि स्पॉलर क्योंकि उस समय तीन चार पाँच गाड़ियां नई नई आई थी अच्छा, दो हजार की बात है अच्छा, अच्छा, तो जैसे सेंट्रो है इंडिका है और वैगनार है ऐसे कॉलिस गाड़ी ऐसे चार पांच गाड़ियाँ आ चुकी थी मार्केट नहीं। में नहीं। तो यही डिमांड में ज़्यादा जाते थे तो ये रेट इनको ये ये मतलब हमें पता लगता था कि ये रेट में भाई पार्टी है तो, तो बेच रही है अपना तो हम कोई नहीं हमें तो माल जाने से मतलब है हमारा माल बिक रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इतना अच्छा रिस्पांस रहा जैसे परमात्मा मेरा रास्ता दे दिया आ, हा, हा। और मतलब रात दिन काम करें तो भी कम है कम है अच्छा अच्छा फिर हमने एक लोहे की डाई बनाई रूफ रेल की उसमें एक साल लगे बनाने में लोहे की डाई की। और उसका भी रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला जो हमारी लागत तो उसमें साढ़े तीन सौ की आती थी और वो हम छः सौ सात सौ के आराम से बेचते थे और रोज पचास पीस हमें बेचने ही बेचने अच्छा अच्छा रोज ये इतने आर्डर में होते थे क्योंकि होलसेल मार्केट थी हमारी सही बात है और सप्लाई का काम था तो इस तरह से हमारा बाबा का कार्य बहुत अच्छा <laughs> फिर हमने वो हमारा जो 50 गज का था उसको हमने 1.5-200 गज में अपना मकान बनाया आ, फिर गीता पाठशाला शुरू किया हुँ, हुँ, हुँ। और फिर सेंटर भी ने लड़की जो थी उसको ब्रह्मा कुमार उसको भी एक सेंटर बनाया और ऐसे करके बाबा ने हमें जैसे भरपूर कर दिया यही सब कुछ दे दिया <laughs> परमात्मा जैसे कि हाँ बरसात कर दिया आशीर्वाद का <laughs> ऐसी बरसात कर दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ना तो मैं इतना पढ़ा लिखा और ना कुछ <laughs> और ना जीरो परसेंट मतलब बिजनेस भी हमने 2000 से शुरू किया जी जी, जी। कोई लाखों रुपये नहीं लगाए सही बात और परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया सब कुछ <laughs> और जब हमने मालिक से हिसाब लिया <laughs> तो उसने बहुत कोशिश किया बनाने की कि आपके बेटे बड़े होंगे मैं सरकारी नौकरी लगवा दूंगा आप <laughs> मत छोड़ के जाओ घर तक आए मैं सपने में देख रहा हूँ कि मेरा मालिक खड़ा है और एक दरिया है मैं दरिया में नाव को किनारे पार कर लिया अच्छा अच्छा और वो वो मुझे देख के खड़ा है मैं पीछे मुड़ के देखा तो वास्तविक वो जैसे मेरी राह तक रहा है मैं दरिया को पार करके कर किनारे चला गया। तो जैसे मेरा खेवन हर परमात्मा परमात्मा है। और वो मुझे पार से उस पार ले जा रहा है जैसे मेरा वही है और कोई नहीं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा अनुभव आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं परमात्मा अनुभूति हो रही होगी कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर पार के देता है ऐसा जो अनुभूति है वो आपने किया है और इसी बीच मैं चाहूँगा कि आ, कौन सा ये गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है फिल्मी गीत हो भक्ति गीत हो जो आपको ऐसा लगता है कि बस ये गाना गीत वगैरह सुनते ही आपका मन जो है एकाग्र हो जाता है और एक अच्छा गुड फीलिंग करते हैं लागा चुनरी में दाग अच्छा अच्छा थोड़ा गाइए एक लाइन लागा चुनरी में दाग घर जाऊँ कैसे छिपाऊँ कैसे बाबुल से <laughs> <नहीं>। <laughs> बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और ये गीत सुनकर कहीं ना कहीं अब जो है मन एकाग्रचित हो जाता है और मन जो है उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो ये इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडमार्ट बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ रहो सुनते रहो मिलस करो लागा हाँ। लागा चुन जे बताओ कैसे लागा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 बगल सी को चुनलिया हो गए बैली बोली दिया कोरे बगल सी को री चुन दिया आए जा बाउंड से नकली मिलाऊ कैसे घर जाऊं कैसे जाके पचन विदा के ख गई मै ससुराल मया के भूल गए सब बचन विदा के ख गई मै ससुराल मया के आ जागर माबुल लगा बता चुन देव कुछ पाऊँ कैसे गजाऊँ कैसे लगा कैसे लागा चुन दे बता कुछ पाऊँ कैसे लागा चुन देता देना बयाओ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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राम अवतार जी से बातें हो रही हैं किस तरह से उन्होंने अपना जीवन नैया को आगे बढ़ाते हुए अपने गांव से दिल्ली आ गया और दिल्ली के पास में उन्होंने अपना एक अलग अलग बिजनेस करते हुए धीरे धीरे एक कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और वहाँ से उनको जो है कुछ समय के बाद ठेके पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया उसी कंपनी से साथ जुड़ और फिर उसके बाद उन्होंने खुद का भी अपना काम शुरू किया और ये सारी चीज़ें होते होते उन्होंने बीच बीच में ही उन्हें ये परमात्मा का जो श्रेष्ठ ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का सुअवसर मिला और उसके बाद उनका जीवन का जो है काया पलट हो गया और अपने बच्चों के संस्कार और अपने बच्चों के लिए अपने लिए वो जिस तरह से चाहते थे उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें ईश्वर ने आशीष किया तो आई आप आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपको जोड़ना चाहूँगा राम अवतार जी से और मैं चाहूँगा कि जीवन में जैसे शुरुआती दौर में जब आप अपने गांव से दिल्ली आ रहे थे तो यहाँ पर आपके बहन के शिवा और कुछ आपका सहारा था कि किस तरह से आप करेंगे क्या सोच के आए थे और आ, कौन से ऐसे समय में जहाँ दाँ आपको ऐसा लगा कि बस जिंदगी नरक है ऐसा है कि हम गाँव में रहते थे और गाँव में मेहनत मज़दूरी करते थे तो अंदर में ये था कि शहर जाएँ और शहर जाए तो कुछ वहाँ नौकरी मिले काम धंधा मिले क्योंकि गांव में तो काम धंधे होते नहीं थे नहीं। किसान के खेती में अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा जी जी वो भी अपने पास खेती थी नहीं दूसरे खेती में करना पड़ता था नहीं। नहीं। तो फिर ये अंदर से आता था कि शहर जाए और शहर जब सिस्टर आई कर्जन सिस्टर तो मैं उनके साथ में आ गया था अच्छा अच्छा और जब आ गया तो वहाँ हमने नौकरी के लिए वहाँ भी ऐसे नहीं कि तुरंत मिल जाएगी बहुत अच्छी मिल जाएगी हमने <laughs> कई कंपनियाँ ढूंढी अच्छा अच्छा महीना डेढ़ महीना ढूंढते रहे काम पसंद के अच्छे जो हमें जो लगे कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं कर सकते हैं तो वो ऐसे नहीं फील हो रहे थे मिल रहे थे हाँ हाँ हाँ हा। पर फाइबर ग्लास की लाइन मिल गई हमें शुरू से ही नहीं, नहीं। तो वहाँ रिसीवर इंटरकॉम बनते थे नहीं, नहीं। तो फाइबर लाइन के तो वो हमने सीखा नहीं, नहीं। और जब वो सीखा तो उसमें भी जब बच्चे भी साथ में एक लड़की भी और बच्ची और युग मेरी पत्नी तो ये राश नहीं आ रहा था तीन साढ़े तीन सौ में तीन सौ में नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। कैसे खर्चा चलेगा तो जैसे आपने आपको हमने बताया कि दूध का भी काम किया फिर इसके बाद फिर हमने वो हम कहा चलो इसी को सीखते हैं नहीं। नहीं। इसी लाइन को अब छोड़ेंगे नहीं, नहीं। फिर दूसरी कंपनी में सीखा तो वहाँ हमने दो साल लगातार सीखा काम को अच्छा अच्छा जब लगातार हम सीखा उस काम को तो उसमें हमने हम अपना डाई वाई बनाना शुरू कर लेते हैं सब डाई वाई बनाना आ गया फिर हम मायापुरी आ गए जहाँ टेस्ट पेपर दिया तो उस मालिक का यूनियन हो गया था अच्छा अच्छा अच्छा तो वहाँ उसका काम ही बंद पड़ा था ओके आ, कोई काम थे ही नहीं तो जैसे परमात्मा ने मुझे ही वहाँ भेज दिया उसके लिए बड़ा अच्छा हो गया तो उसको हमने जब बना के काम पीस दिया तो बहुत खुश हुआ फिर उसकी जो क्वालिटी थी और और बेहतर बनाने के लिए उसको हमने कहा अच्छा माल दीजिए तो अच्छी क्वालिटी में और जो आप हमें माल देते हो 200 ग्राम हम उसको 100 ग्राम में बना के दिखा देंगे तो वैसे ही किया नहीं, नहीं। कि वो अच्छी क्वालिटी का जब माल दिया फाइबर दिया तो हम उसको जो हमें वो 200 ग्राम देता था बनाने के लिए हम 100 ग्राम में बना के उसको दिखा दिया <laughs> और इतना क्लीन. अच्छा फर्स्ट क्लास का वहाँ के लड़के कहते थे कैसे माल बना रहे वट्टन अट्टन <laughs> तो ये कलाकारी है। कलाकारी थी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारी जीवन में जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं जब सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम उसको कर पाते हैं और जब हम दूसरी जगह उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सामने वालों को भी प्रभावित कर देते हैं और यहीं से जो है हमारा जीवन का एक नया चैप्टर एक नई ऊँचाई है हम यहाँ से पकड़ पाते हैं तो आपके जीवन में भी इस तरह के कई मोड़ आए हैं जहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ा लेकिन एक ऐसा जगह पे आप जो चीजें धीरे धीरे सीखते सीखते आप आगे बढ़ते गए और एक मुकाम ऐसा आया जहां पर आपको है जंप मिला तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए हैं तो उनमें से किन किन लोगों को आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं या इनसे मिला इसीलिए मेरा जीवन बना ऐसे कौन कौन लोग हैं इस जीवन में हम सबसे ज़्यादा तो परमात्मा को ही मानते है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो मेरे साथ है क्योंकि जब एक बार मेरी वाइफ बीमार हुई थी और दो बच्चे थे तो ऐसी हालत हो गई जैसे बचेगी नहीं तो मैंने परमात्मा को दिल की आवाज़ सुनाई अच्छा अच्छा और दिल से उसको फुकारा तो उसने रास्ता दिखा दिया कि हम बहुत परेशान हो गए थे दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाके और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी तो एक प्राइवेट डॉक्टर के पास हम ऐसे पहुंच गए दिखाया अपने सारे कागजात उसने कहा ये तो सही हो जाएगा कौन तो सी बड़ी बात है अच्छा अच्छा, अच्छा। और हिम्मत दे दी उसने और कोर्स होगा छः महीने का है कोर्स सही हो जाएगा और बहुत सस्ती दवा है अच्छा ये भी कह दे बहुत सस्ती दवा <laughs> तो अच्छी बात है तो अब वो जब उसका हमने ट्रीटमेंट चालू किया तो बिल्कुल ओके हो गए अरे बादा। तो बाबा को परमात्मा को थैंक्स <laughs> कि मेरे दिल की आवाज को सुन ली कि बच्चे कहाँ जाएंगे अगर कुछ हो गया सही बात है तो इस तरह से हम सबसे पहले नंबर में परमात्मा, परमात्मा को अपना दोस्त मित्र समस्या तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते हमारे श्रोता मित्रों को जो राजस्थान गुजरात और पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे मैसेज के रूप में संदेश के रूप में हम यही कहेंगे कि देखो आज मानो तरक्की में बढ़ता जा रहा है मगर उसकी आंतरिक खुशी गायब होती जा रही है तो आंतरिक खुशी के लिए अगर वो मेडिटेशन करे तो शायद उसका जीवन सुखमय हो जाए उसका संसार ही बदल जाए मगर सच्चा मेडिटेशन सीखने के लिए कुछ हमारे ये ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है जो स्कूल है विद्यालय है इस विद्यालय में अगर वो आकर के और मेडिटेशन करे तो शायद है लोक परलोक उसका दर जाए बहुत ऊंचा बन जाएगा <laughs> कि जैसे सारी प्राप्तियाँ उसको मिल गई हैं चलिए राम अवसर जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया कि हमारे जीवन में बड़ी मुश्किलें आती हैं कई संघर्ष के मोड़ हमारे बीच में आते हैं लेकिन उन सभी के साथ साथ अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं अपने आप को मेहनत से पीछे नहीं ले ते हैं मेहनत करते रहते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं परमात्मा के ऊपर विश्वास करके तो निश्चित हमें सफलता एक दिन मिल जाती है और आपने सही कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ा सा ईश्वर को याद कर लेना चाहिए ध्यान करना चाहिए उससे हमें जो है और शक्ति मिल जाती है ऐसा कहा जाता है ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर ही तो ये बात आपने अपने अनुभव के साथ हमारे साथ शेयर किया तो आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपकी कहानी सुनकर और मैं जिस तरह से आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं वो बरकरार रहें आप सदा खुश रहें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से अपने श्रोताओं को कहूंगा कि एक बार ज़रूर आप भी ध्यान करिए मेडिटेशन करें, करें जिससे आपके मन की शक्ति बढ़ेगी और जब मन की शक्तियाँ बढ़ेगी तो आप अपना काम को बेहतर तरीके से करेंगे और जब बेहतर करेंगे तो आपको उसका बेहतर मुनाफा भी मिलेगा तो चलिए साथियों आप सदा खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राम अवतार जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीसा जो राह चुनी तूने अरे जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे हो कितनी भी लंबी रा बन चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे जो राह चुनी तूने उसी राह पे आही चलते जाना रे I'm uh sorry. -huh. Uh -huh. uh -huh. चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे जिस रंग में मेघाले अरहो जिस रंग में मेघाले वक्त मुसाफिर चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे में ऐसे भी मोड़ है आते हो जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते जहां चलते देते हैं अपने भी तोड़ के नाते कहीं धीरज छूट न जा सी राह पे राही चलते जाना रे रे उसी राह पे राही चलते जाना रे हो कितनी भी लंबी रात हर हो हो कितनी भी लंबी रात बन चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे उसी राह पे रही चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे